टॉक ध्यान के कमल नंबर फाइव दो तीन मित्रों ने एक ही सवाल पूछा है कि ध्यान का प्रयोग करते समय जब मैं कहता हूँ कि आप अपने शरीर के बाहर निकल जाए छलांग लगाने और पीछे लौट कर देखें तो उन्होंने पूछा है ये हमारी समझ में नहीं आता कि कैसे निकल जाए और कैसे पीछे लौट कर देखें जिनको छलांग लग जाती हो उनके लिए तो किसी विधि की जरूरत नहीं है इसीलिए मैंने विधि की बात नहीं कही क्योंकि कुछ लोग सहज ही बाहर निकल जाते हैं किसी विधि की जरूरत नहीं है निकलने का ख्याल ही उन्हें बाहर ले जाता है जिनको ऐसा न होता हो उनके लिए मैं विधि कहता हूं लेकिन जिनको होता हो उन्हें विधि करने की जरा भी जरूरत नहीं है जिन्हें ये न होता हो आसानी से कि कैसे बाहर निकल जाए वे एक छोटा सा प्रयोग रात सोते समय घर पर करें तो एक दो दिन के भीतर आसान हो जाएगा रात सोते समय बिस्तर पर बैठ अपने दोनों हाथ पैरों पर रख लें और घुटने तक सोने के पहले पैर ठंडे पानी से धो लें फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख लें और ऐसा अनुभव करें कि दोनों हाथों से बिजली की धारा पैरों में प्रवाहित हो रही है और दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं सात बार पंजों तक ले जाएं। बस ऐसा ख्याल करते हुए कि बिजली की धारा हाथ से प्रवाहित हो रही है और पैरों से नीचे उतर रही है, पंजे तक ले जाएं और फिर पैर सात बार ऐसा करें और फिर एक मिनट तक दोनों हथेलियों से पैर के दोनों पंजों को रगड़ते रहें नीचे तलवों को रगड़ते रहें और अनुभव करें कि बिजली वहां इकट्ठी हो रही फिर सीधे लेट जाए माथे पर जैसा हम प्रयोग कर रहे हैं हाथ को रख के बहुत आहिस्ता से तेजी से नहीं बहुत आहिस्ता से हाथ को ऊपर नीचे और दोनों ओर एक मिनट तक फेरते रहें। फिर दोनों हाथ छोड़ दें और भीतर आंख बंद करके अनुभव करें कि आपके पैर कहां हैं आंख बंद करके सिर्फ अनुभव करें कि मेरे पैर कहां हैं मेरे पैर का पंजा कहां समाप्त हो रहा है शीघ्र ही आपको अनुभव में आ जाएगा कि आपके पैर इस जगह हैं तत्काल दूसरी कल्पना करें कि मेरे पैर छह इंच लंबे हो गए सिर्फ कल्पना करें कि छह इंच लंबे हो गए और आपको फौरन अनुभव में आना शुरू हो जाएगा कि आपके पैर जहां थे वहां से छह इंच लंबे हो गए ये जो लंबाई है ये सूक्ष्म शरीर की है ये अनुभव में आ जाएगी एक दो दिन के भीतर ऐसा तीन चार बार करें फिर वापिस लौट आए अपने पैर के स्थान पर फिर छह लंबे पैर को ले जाएं, फिर वापस लौट आएं फिर पैर को ले जाएं। जब पैर आपका होने लगे तब दूसरा प्रयोग जोड़ दें आंख बंद करके अनुभव करें कि फिर कहा है फिर कल्पना करें कि फिर छह इंच लंबा हो गया फिर वापस लौट आए स्थान पर फिर छह इंच लंबे पर ले जाएं फिर वापस लौट आए जब ये भी आपको अनुभव होने लगे तब तीसरा प्रयोग इसमें जोड़ दें कि आपका शरीर बड़ा होकर आपके पूरे कमरे में फैल गया है आपका ये शरीर तो पड़ा रहेगा बिस्तर पर लेकिन सूक्ष्म शरीर की अनंत संभावना है वो कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा हो सकता है जब आपका छह इंच ऊपर सिर जाने लगे और छह इंच पैर नीचे जाने लगे तो अड़चन होगी तब आप तीसरा प्रयोग जोड़ दें आंख बंद रखें और अनुभव करें कि शरीर पूरे कमरे में फैल गया और दीवाल स्पर्श होने लगी जिस दिन यह हो जाए उस दिन सुबह के ध्यान में आप शरीर के बाहर हो जाएंगे उसमें कोई अड़चन होगी जिनका सहज होता हो उन्हें विधि नहीं करनी है जिनका न होता हो वो रात सोते वक्त आज से विधि शुरू कर दें तो मेरे जाने के पहले सुबह के प्रयोग में वो शरीर के बाहर हो सकेंगे दूसरे मित्र ने पूछा है कि जब ध्यान में प्रकाश का अनुभव होता है तो वो प्रकाश भी तो प्रकृति प्रकाश ही होगा और दृष्टा तो अलग ही रहेगा प्राथमिक रूप से ऐसा ही होगा कि प्रकाश अलग दिखाई पड़ेगा और दृष्टा अलग दिखाई पड़ेगा लेकिन एक घड़ी ऐसी आती है जब दृष्टा और प्रकाश एक ही हो जाते हैं वही घड़ी परम घड़ी जब देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला एक ही हो जाता है या जब दर्शन द्रस और दृष्टा तीनों खो जाते हैं सिर्फ प्रकाश रह जाता है पर वो भाषा में कहना कठिन होगा क्योंकि तो भाषा में तो जब भी हम कहेंगे चीजें दो में टूट जाएंगी देखने वाला अलग हो जाएगा दिखाई पड़ने वाली चीज अलग हो जाएगी तो जब मैं आपसे कहता हूं प्रकाश को देखें तो ये बिल्कुल प्राथमिक है धीरे धीरे धीरे देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला प्रकाश दो चीजें नहीं रह जाते एक ही अनुभव हो जाता है वहां यह भी पता नहीं चलता है कि मैं प्रकाश को देख रहा हूं वहां प्रकाश ही रह जाता है मैं नहीं रह जाता हूं या मैं ही प्रकाश हो जाता हूं ये तो लौट के ध्यान के बाहर आपको पता चलेगा कि मैंने प्रकाश जाना ध्यान के भीतर धीरे धीरे अनुभव भी खो जाएगा कि मैंने प्रकाश जाना ये अनुभव भी बाधा है लेकिन प्राथमिक रूप से सीढ़ी है सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और छोड़नी पड़ती हैं अगर कोई कहे कि जिन सीढ़ियों को छोड़ना है उन्हें चढ़े ही क्यों तो वो नीचे ही रह जाएगा मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचेगा और कोई अगर ये कहे कि जब सीढ़ियों को इतनी मेहनत से चढ़े तो आखिरी समय इन्हें छोड़े क्यों तो वह सीढ़ियों पर रह जाएगा वह भी मंजिल पर नहीं पहुंचता है ध्यान में द्वैत से शुरू करना पड़ता है क्योंकि हम द्वैत में खड़े और अद्वैत पर पहुंचना पड़ता है क्योंकि वही हमारी मंजिल और वही सत्य अंतिम क्षण में प्रकृति और परमात्मा भी दो नहीं हैं अंतिम क्षण में पदार्थ और परमात्मा भी दो नहीं हैं अंतिम क्षण में संसार और मोक्ष भी दो नहीं है अंतिम क्षण में दो ही नहीं है दुई और दैत नहीं लेकिन उस अंतिम क्षण को अगर पहले से आपसे कहा जाए तो खतरे की संभावनाएं जेन फकीर जापान में निरंतर कहते रहे निर्वाण और संसार एक है पदार्थ और परमात्मा एक है लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ इसका फिर हुआ कि जो आदमी संसार में खड़ा हुआ कहता है जब एक ही है तो छोड़ना क्या बदलना क्या जाना कहां तो ठीक है धोगे चले जाओ शराब भी परमात्मा है फिर तो पिए चले जाओ जब द्वैत है ही नहीं तो हम परमात्मा को ही पी रहे हैं शराब कहां पी रहे हैं फिर जुआ खेल रहे हैं तो हम प्रार्थना ही कर रहे हैं वेद कहां है ये जो अंतिम वक्तव्य है ये पहले न दिया जाए तो अच्छा क्योंकि ये अंतिम वक्तव्य उस आदमी को देना जिसे कुछ भी पता नहीं है खतरे में ले जाएगा हम ज्ञान से भी नरक में उतर सकते हैं हम इतने अद्भुत लोग हैं कि हम ज्ञान को भी नरक में उतरने के लिए मार्ग बना सकते हैं ऐसा हुआ ऐसा इस देश में भी हुआ वेदांत के जो चरम सत्य हैं वो आम आदमी के हाथ में पड़कर लाभ नहीं पहुंचाए नुकसान पहुंचाए शरम सत्य अनुभव से ही प्रकट होते हैं और उन तक पहुंचने के लिए बहुत से हाइपोथेटिकल तथ्य बहुत से प्रयोगात्मक सत्य स्वीकार करने पड़ते हैं जो कि सत्य नहीं है जो कि सत्य नहीं है लेकिन सत्य तक पहुंचाने में भी कुछ असत्य सहयोगी होते हैं ये बहुत कठिन मालूम पड़ेगा दुनिया में जितने भी धर्म विकसित हुए हैं उनमें निन्यानबे प्रतिशत कल्पित सत्य है, लेकिन वे कल्पित सत्य इसीलिए हैं ताकि उस एक सत्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बन जाए हम असत्य में घिरे हुए लोग असत्य के ही सहारे सत्य की तरफ जा सकते हैं। और इसलिए परम सत्य की जो घोषणा है वो खतरनाक सिद्ध होती है क्योंकि समझ में तो आ जाती है बात लेकिन जब हम प्रयोग करने उतरते हैं तब अड़चन खड़ी होती है अगर सब एक है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं और अगर परमात्मा सब जगह व्याप्त है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे फिर और हम जैसे हैं उसमें हमें परमात्मा का कहीं कोई अनुभव नहीं है हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम बदल जाएं और ये जो परम सत्य है कि सभी कुछ परमात्मा है ये हमारी प्रतिति हमारा अनुभव बन जाए ये अनुभव अभी नहीं है द्वैत अनुभव होगा प्रारंभ में ध्यान में आनंद भी अनुभव होगा तो आनंद अलग मालूम पड़ेगा आप अलग मालूम पड़ेंगे परमात्मा की भी जो पहली स्पर्श ना होगी उसमें आप अलग और स्पर्श अलग मालूम पड़ेगा फिर धीरे धीरे डूबते डूबते डूबते अगर हम एक नमक की डगली को पानी में डाल दें तो डालते ही नहीं घुल जाती है अलग बनी रहती है पानी से लेकिन घुलना शुरू हो गया पानी के छूते ही घुलना शुरू हो गया अभी तो अलग है वक्त लगेगा थोड़ा पानी के सत्संग में रहने पर धीरे धीरे गलेगी गले गलेगी गलेगी पहले तो समझेगी कि मैं अलग हूं और पानी अलग है फिर धीरे धीरे गलती जाएगी और वो वक्त आएगा जबकि डली खोजने से नहीं मिलेगी पानी में सब तरफ फैल गई होगी और एक हो गई होगी और अब डली और पानी अलग नहीं होंगे अब अगर आपको डली खोजनी है तो पानी को चखना पड़ेगा तो ही पता चलेगा कि वो है छिपी हुई व्यापक होकर फैलकर लेकिन प्रथम क्षण में तो नमक की डली पानी से अलग ही रहेगी आप भी जब परमात्मा में पहले क्षण में उतरेंगे तो अलग होंगे परमात्मा अलग होगा लेकिन उतर गए तो आप फिक्र ना करें परमात्मा जल्दी ही आपको गला लेगा जल्दी ही आप पिघल जाएंगे और खो जाएंगे ध्यान के संबंध में दो तीन बातें कह दूंगी रोज ध्यान की गति तीव्र होती जाती है इसलिए कोई भी व्यक्ति जो देखने आ गया हो वो कुर्सियों पर बैठ जाएगा कंपाउंड में इस मेरे सामने के घेरे में कोई भी व्यक्ति देखने के लिए नहीं रहेगा लेकिन मैं रोज कहता हूं फिर भी इस कोने पर कुछ लोग खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं फिर बीच में उन्हें अलग करवाना भी अशोभन मालूम पड़ता है उन्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए इस कोने पर नियमित रूप से कुछ लोग खड़े होकर देखना जारी रखते हैं तो आज हमें अलग करना पड़ेगा इस कोने पर ऐसे लोग अगर हो, तो वो कुर्सियों पर चले जाएं। कोई भी छोटे बच्चे बीच में आप बिठा लेते हैं आपको अंदाज नहीं है कि वो बच्चे वहां बैठकर क्या करेंगे उन बच्चों को हटा दें और कुर्सियों पर बिठा दें जो भी प्रयोग कर रहा हो वही यहां अंदर रहे बाकी लोग बाहर हो जाए देखने की मनाही नहीं कुर्सी पर बैठ जाए और जाकर देख ले जो लोग कुर्सियों पर बैठे हों और प्रयोग करना चाहते हो वो वहां न बैठे रहें वो सिर्फ नासमझों के लिए है जिनको प्रयोग करना हो वो नीचे कंपाउंड में आ जाएं, जिनको भी हटना है वो एकदम हट जाएं वहां बैठ जाएं, और संकोच न करें कि कोई क्या कहेगा आप हट रहे हैं आपकी मौजूदगी खतरनाक है आप हट जाएं जिनको प्रयोग करना हो वो कुर्सियों से नीचे आ जाएं और जिनको देखना हो वो कुर्सियों पर चले जाएं। देखने वालों को बातचीत नहीं करनी है इतना सहयोग दें वहां बैठ के चुपचाप देखते रहें। अब ये इतने लोग यहां अगर बैठे रहते तो उपद्रव का कारण था जल्दी कर लें इसमें भी सोच विचार करना है क्या कि जाएं कि न जाएं अंदर में दूसरी बात का ध्यान रखें कि आपको काफी दूर दूर फैल जाना चाहिए जगह काफी है तभी आप आनंद से नाच सकेंगे और लीन हो सकेंगे दूर दूर फैल जाएं, जाए एक मिनट दूर दूर फैल जाएं, बहुत पास खड़े ना हों यहां पास खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है महिलाएं दूर दूर फैल जाएं पास खड़े होना नहीं चलेगा फासला लें थोड़ा बातले पर हो जाएं, दूर दूर फैल जाएं, और जो लोग देखने बैठे हैं वो कृपा करके बातचीत नहीं करेंगे चुपचाप देखते रहेंगे नहीं ले लो लेकिन लोग शांत हो जाए सब गति आवाज चौड़े जो शक्ति जाग गई है उसे भीतर काम करें। आंख बंद कर लें आंख खुली रहे तो सर्ती व्यर्थ चली जाती आंख बंद कर लें जो तो सर्दी जाग गई है उसे भीतर काम करें। आंख बंद कर लें क्लोज योर आई नौ बीस खालिज नौ दो शांत हो बिल्कुल शांत हो जाए शांत हो आवाज छोड़ दें हिलना डुलना छोड़ दे, आंख बंद करने अब किस चरण में प्रवेश करना अपने दाएं हाथ को माथे पर रख ले, दोनों ओर और ऊपर नीचे आहिस्था से ले। जो लोग पहली बार रगड़ रहे हों वे जोर से रगड़े जो तीन दिन से रगड़ने का प्रयोग कर रहे हो वो बहुत आहिस् से रगे नापोटी और राइट इम्फार्म ऑन द फोर हिज बिटवीन द आइडरोज एंड रबिट साइड वेज अप एंड डाउन फॉवन मिनिट रबिट अमनकंस विल बी गोइंग टू हैपन इन यू बहुत कुछ भीतर होने लगेगा रगड़े एक मिनट तक माथे पर हाथ रख कर चलते रहे भीतर बहुत कुछ होने लगेगा खुले गए मिले सडनली ये डोर ओपन अष्ट की कोई द्वार खुल जाता है और दूसरी दुनिया में प्रवेश हो जाता है जन्ना स्थाप्रविंदी जैस एज्यूर जय परमात्मा के द्वार पर गिर पड़े उसके मंजर की सीढ़ियों के साथ गिर गए सब शौकर उसकी मर्जी होगी भीतर उठा लेगा सब सौ गये हैं की भर्ती होगी भीतर प्रकाश की प्रकाश फैल गया भीतर प्रकाश की प्रकाश गया अनंत प्रका ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं जाने वीतल प्रकाशी प्रकाश कर इस प्रकाश में गुण की बाधित हो जाए जैसे साधारण गोख हो जाए प्रकाशी प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश भीकर अन प्रकाश का साहस फैलता है और उसमें खो गए प्रकाश की बचा आप नहीं बचे यू आर नॉट ना all the light to men light more nigh infinite light jhat ka prit and be one do we code apne ko prakash mein aur ek ho jaye prakash hi prakash ka sadar ho gaya aur aap ek bhum ki tarah usme kho gaye एक सादा बचा है और उसमें खो गए दुख जाने खो दें अपने को बिल्कुल नहीं हो जाए प्रकाश प्रकाश से प्रकाश प्रकाश से सांस एक हो जाने प्रकाश की प्रकाश है प्रकाश की प्रकाश है धूम की तरफ हो जाए डूंग विथ होम की अवसल ड्रापल टोटली बी वन विद लाइन डे सिन सॉरी सो प्रकाश के साथ हो जाए जैसे जल खूब पड़े हृदय के किसी कोण से और आनंद की लहर सस्त आनंद में व्याप्त हो जाए एंड लाइव इज फॉलोड बाय ब्लिस्क ब्लिस्क डिवाइन फीलिंग फीलिंग अनुभव करें अनुभव करें आनंद का आनंदित हो उनको बड़ी आनंद का आनंदित हो रोए रोए तक तंत्रांग के आनंद को फैल जाने दें प्रकाश के पीछे पीछे ही आता है आनंद और हृदय की धगन धर्गन को भर जाता है भर जाए आनंद से भर जाए आनंद से भर जाए आनंद से बी फील्ड विद दिस बिलेस बी फील्ड विद दिस बिलेंस भर जाए जाए कोई कोना फेस न सब सबका आनंद से भर प्रकाश के पीछे ही आता है आनंद अपने आप छाया की बात नहीं जाना जिस आनंद को अनुभव करें तू क्या है एक हो जाए आप मिट गए आनंद मिट्रित रह गया आप शून्य हो गए और उस शून्य में आनंद भी भर गया नॉ यू आर नाच यू हैव बिकम ए नथनेस अन दुलिस एज फिल्डिस्ट द्लिश एज फिल दिन नॉ यू आर नाच अनबुलिश एज फिल्ड दिन नहीं बचे आप सुन्न हो गए और आनंद ही भर गए भर जाए भर जाए जाए जैसे कोई खाली घरा वर्षा में रखा हो और बूंदे उसमें बढ़ती जाए बढ़ती जाए ऐसे खाली घड़े हो गए और उसमें आनंद की वर्षा होनी चाहिए आनंद वर्षा आनंदित हो अनुभव करें अनुभव करें आनंद से बचें बचें Be an empty vessel and let it be filled with bliss. कहीं वह लोग आंसर बताते हैं, आंसर पूछें, आंसर बताएं. जैसे खाली घड़े में वर्षा वर्षाती घूमे भरती जाती ऐसे खाली घड़े हो गए हैं और आनंद को उसमें भर कर जा अनुभव करें आनंद को तो भरता हुआ अनुरोध करें रोए रोए तो कर जाने और आनंद के पीछे ही परमात्मा की प्रतीति शुरू हो जाती है आनंद के पीछे ही परमात्मा सबोर मौजूद मालूम होने लगता है आनंद द्वार खोल देता है परमात्मा के अनुभव करें परमात्मा चारों ओर मौजूद है वही मौजूद है सब ओर से उसी ने घेर रखा है वहीं बाहर है वही लीटर है आनंद कौन देता है द्वार प्रभु के उसकी निकटता कौन अनुभव करें फील द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन ऑल अराउंड डिल इज ओपन द डोर नाउ द डोर इज ओपन फील दील द प्रेजेंस फील द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें प्रस्थिति अनुभव करें चारों ओर वही है चारों ओर वही है अनुभव करें परमात्मा चारों ओर से घेरे खड़ा है यही मौका है इस क्षण को न छोड़ें अनुभव करें इस पर अनुभव करें उसकी मौजूदगी अनुभव करें वही आर्थविश्वास में वही जातिश्वास में ان کو ہےماتما موجود ہے वही मौजूद है और कुछ भी नहीं अब फिर से एक बार अपने हाथ को माथे पर रखने न वंस मोर रव यूर फोर है विद राइट इंसान बिटवीन द आग साइडवेज अप एंड डाउन आजू बाजू ऊपर नीचे सिर पर हाथ की हथेली को रखने माथे पर और रगड़े दोनों आंखों के बीच की जगह महत्वपूर्ण है वहीं रगने वही तीसरी आंख की जगह है रब द थर्ड आई स्पार्ट बिटवीन द एवरोज एंड डोर ओपन सडनली एंड यू आर इन ए डिफरेंट वर्ल्ड एक द्वार खुल जाता अचानक और एक दूसरे लोक में प्रवेश हो जाते रगड़े जो लोग नए हैं वो जो थे रगड़े दो द्वार नो रब एक जो लोग तीन दिन से चार दिन से कर रहे हैं वो आरस्था करें दोनों हाथ आकाश के ओर खुले ठाले आंखें खोदे अचानक और आकाश को देखें नरेज अब ओपन सुवर दिस स्टार सेडली ओपन आईज न सी दिस स्टार लुक दिस स्टार सी यू सेडली ओपन द आईज विल्द गो थिंग दोनों हाथ आकाश को देखें और आकाश को देखने दें आपकी भीतर <laughs> और अपने आनंद को प्रकट करें नो एक्सप्रेस योर बिल जो भी भीतर हो रहा है उसे प्रकट करें नो वी मेक कंप्लीटली मेज इन एक्सप्रेसिंग बिल्कुल <laughs> पागल होकर के भीतर बह रहा है किस तरह हो गया जो कुछ भी भीतर हो रहा है उसको जो भी भीतर है उसे बन जाने दे आनंद से प्रकट कर दे के चरणों में श्रद उसे धन्यवाद देने के लिए आदमी के अकेले तो कुछ भी न होगा आदमी अकेला काफी नहीं परमात्मा की क्षमता चाहिए उसकी कृपा और अनुकंपा चाहिए दोनों हाथ जोड़ लें उसके चरणों में शिरदत दें और हृदयपूर्वक भीतर कहे प्रभु की अनुकंभा है।, है प्रभु की अनुकंभा है।, है प्रभु की अनुकंभा प्रभु की ओमकार वासे रे प्रभु की ओमकार वासे रे प्रभु की ओमकार वासे रे प्रभु की ओमकार वासे रे प्रभु की अनुपम का है तेरी अनुपम का अपार है तेरी अनुपम का अपार है तेरी अनुपम का अब दो चार गहरी श्वास ले, ले और ज्ञान से वापस लौट आए दो चार गहरी श्वास ले, ले और ज्ञान से वापस लौट आए हमारी सुबह की बहस पूरी हो गई वोट आगे रिसोर्ट ने और आनंद के साथ